नोशो टॉक दीपक बारा नाम का नंबर फाइव हिंदुओं के अवतार जैनों के तीर्थंकर बुद्धों के बुद्ध सब राजपुत्र इस दृष्टि से इस्लाम ने और ईसाइत ने एक बहुत बड़ी क्रांति की उस क्रांति का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है इस्लाम और ईसाइयत ने पहली बार दो साधारण जनों को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया जीसस एक बढ़े के बेटे थे अत्यंत दीनहीन वर्ग से मोहम्मद भी गरीब घर से आए थे भेड़ बकरियां चलाते रहे थे चरवाहे थे इस्लाम ने और ईसाइयत ने दुनिया को एक तो बहुत बड़ा दान दिया है इन्होंने पहली बार धर्म को राजाओं के घेरे से मुक्त किया इन्होंने पहली बार कहा कि धर्म पर कोई बपौती नहीं है धन वालों की गरीब भी छा भिपसा करे तो परमात्मा उसका भी हो सकता है इस्लाम और ईसाइत का इतना व्यापक प्रचार जो दुनिया में हुआ उसके पीछे यही कारण है सर्वहारा को दीनहीन को यह बात रुचि कर लगी उसके निकट की लगी हिंदू धारणा राजाओं से बंधी धारणा है जैन धारणा भी राजाओं से बंधी धारणा है उसमें एक तरह का अभिजात है अरेस्टोक्रेसी है और अरेस्टोक्रेसी के दिन लत गए अभिजात के दिन लत गए ये तो सर्वहारा का युग है तो अगर सारी दुनिया में आधी दुनिया ईसाई हो गई तो कुछ आश्चर्य नहीं और ईसाईत के बाद नंबर आता है इस्लाम का यह कोई आश्चर्य नहीं बिल्कुल स्वाभाविक है फिर इनकी भाषा गरीब की भाषा है इनकी भाषा अत्यंत दिनहीन की भाषा है पश्चाताप को भी लोग बढ़ा चढ़ा के बताते अहंकार बड़ा अद्भुत है अहंकार पाप भी करे तो बड़ा करता छोटा नहीं करता छोटा पाप अहंकार को जसता नहीं और न भी किया हो बड़ा पाप तो कम से कम अपनी आत्मकथा में तो बड़ा पाप लिख ही सकते हो पहले महापापी अपने को सिद्ध करो और फिर त्याग व्रत उपवास तो महात्मा हो जाओगे लेकिन अगर महापापी नहीं हो तो महात्मा कैसे होोगे इसलिए मेरे देखे अगस्तीन तालस्टाय गांधी इन तीनों की आत्मकथाओं में बहुत सी बातें झूठ है यद्यपि महात्मा गांधी कहते हैं कि यह सत्य के प्रयोग मगर इसमें बहुत झूठ है ये पापों को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है जिन पापों में कोई मुद्दा नहीं है उनको यूं बढ़ाया है जिसका हिसाब नहीं उनको इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि फिर उन्हीं के अनुपात में पुण्य भी बड़े होंगे इतने बड़े पाप त्यागे इस्लाम की घोषणा है तुम्हारे पाप कितने ही बड़े हों परमात्मा की करुणा उससे बहुत ज्यादा बड़ी है रहमानिर रहीम वह निहायत रहम वाला है रहीम है मेहरबान है रहमान है तुम अपने पश्चातापों में न उलझो तुम अपने घावों को नाहक न ना कुरे दो इसलिए इस्लाम पश्चाताप में सिखा था ईसाइत में पश्चाताप का मूल्य है मगर इस्लाम में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है और मैं इस बात को कीमत मत देता पश्चाताप एक तरह की रुग्ण अवस्था है यह अपने घावों को कुरेदना है और जो अपने घावों को कुरेदता रहता है वो घावों को भरने नहीं देता वो उनको हरे रखता है लहूलुहान रखता है फिर फिर कुरेद लेता है ये एक तरह की रुग्ण दशा है अपने घाव को भरने दो क्या पीछे लौट लौट के देखना है इस्लाम कहता परमात्मा की करुणा अनंत है तुम उसकी करुणा का भरोसा करो लेकिन इस्लाम के कहने का ढंग बहुत सीधा सादा है ए पैगंबर लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं। तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता है यूं समझो कि जितने आदमी थे उतने ही देवी देवता हर आदमी का अपना देवी अपना देवता और इसलिए कभी भी यह देश इकट्ठा नहीं हो सका खंडित होना इसकी किस्मत हो गई क्योंकि इसका ईश्वर तक इकट्ठा नहीं हो सका आदमियों की तो बात छोड़ दो इसके ईश्वर की धारणा भी इकट्ठी नहीं हो सकी तो यहां हर चीज खंडित हो गई है बुद्ध मरे और उनके मरने के बाद बत्तीस संप्रदाय हो गए जैनों के महावीर गए कि तत्क्षण जैन खंडों में टूट गए छोटे छोटे संप्रदाय बन गए पहले दो संप्रदाय बने फिर दो में से 20 खड़े हो गए और हिंदुओं का तो कुछ हिसाब भी करना मुश्किल है हिंदुओं को तो एक धर्म कहना भी ठीक नहीं ये तो जमघट कुंभ का मेला समझो कोई गणेश को पूज रहा है कोई हनुमान जी को पूज रहा है कोई शिव जी को कोई राम को कोई कृष्ण को और जिसकी जो मर्जी, कोई झाड़ों को कोई पत्थरों को कोई नदियों को इस्लाम ने एक सीधी साफ बात कही परमात्मा एक है इस विचार का परिणाम महत्वपूर्ण तो हुआ अगर परमात्मा एक है तो उसके मानने वालों को भी एक होने की सुविधा हो गई खंडित होने की वृत्ति छूट गई इस देश में तो खंडित होने की इतनी वृत्ति है कि जो धर्मों के साथ हुआ वही अब राजनीति के साथ हो रहा है एक एक पार्टी खंडित होती जाती छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती देश प्रदेशों में टूट हुआ है प्रदेश भी अपने जिलों में टूटे हुए और हर एक की अपनी जिद है अपना आग्रह है ये हमारी जो धार्मिक चिंतना रही उस चिंतना में कहीं दोष पूर्ण बात यूं तो हम कहते रहे ऊंची बातें लेकिन उन ऊंची बातों के लिए हमने कोई बुनियादी ठोस आधार न दिए इस्लाम ने एक तो अनुदान दिया जगत को कि परमात्मा एक है इसलिए बहुत प्रतिमाओं की जरूरत नहीं प्रतिमाओं की ही जरूरत नहीं क्योंकि तुम प्रतिमा बनाओगे तो अनेक हो जाएंगी फिर लोग अपने अपने ढंग से प्रतिमा बनाएंगे किसी का चेहरा ऐसा होगा किसी का चेहरा वैसा होगा किसी के दो हाथ होंगे किसी के चार हाथ होंगे प्रतिमा बनी परमात्मा को तुमने रूप दिया कि तुमने खंडन शुरू कर दिया परमात्मा निराकार है तुम पुकारो परमात्मा एक भाव की दशा है तुम उस भाव की दशा में एक हो जाओ तल्लीन हो जाओ परमात्मा सागर है तुम उसमें विलीन हो जाओ ए पैगंबर लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक और अल्लाह बेनियाज है उसे किसी की भी गरज नहीं उसे किसी की भी जरूरत नहीं वह स्वयंभू है तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता तुम उसके साथ हो या उसके विपरीत हो कुछ भेद नहीं पड़ता तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो कुछ भेद नहीं पड़ता वह बेनियाज है उसकी करुणा तुम पर बरसती ही रहेगी तुम साधु हो असाधु हो कुछ भेद नहीं पड़ता उसकी करुणा में कोई कंजूसी नहीं होगी वो तुम पर निर्भर नहीं वो तुम्हारी पात्रता की भी पूछताछ नहीं करता वो तुम्हारी योग्यता का भी हिसाब नहीं रखता अगर तुम उसे लेने को राजी हो तो वो हमेशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने को तैयार है। वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा द्वार खटखटा रहा है तुम ही उसे भीतर ना बुलाओ तो तुम्हारी मर्जी अन्यथा वह हर घर में आने को राजी एक सूफी फकीर को हमेशा की आदत थी कि अकेला भोजन नहीं करता था किसी को निमंत्रण दे देता था बुला लाता था मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत खोजा लेकिन कोई मिला ही नहीं या तो लोग भोजन कर चुके थे या लोग भोजन करने जा रहे थे या कहीं निमंत्रित थे कोई राजी ही ना हुआ आने को और अकेला उसे भोजन करना नहीं वो तो साथ में ही भोजन करेगा बांटकर ही भोजन करेगा तो उसने सोचा फिर भूखा ही रहना होगा तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं क्या कुछ खाने को मिल सकेगा उसने कहा मेरे धन भाग आओ मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था जरूर तुम्हें तो परमात्मा नहीं भेजा होगा उसकी करुणा अपरंपार है उसने देखा होगा कि मैं भूखा मेहमान को बिठाया दस्तरखान लगाया भोजन रखा और मेहमान ने भोजन शुरू करने ही जा रहा था कि उस फकीर ने देखा रे इसने अल्लाह का नाम ही नहीं दिया भोजन के पहले अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए प्रार्थना तो करनी चाहिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया इसके पहले कि कौर मुंह में जाए उसने कहा रुको अल्लाह का नाम नहीं लिया उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह इत्यादि में भरोसा नहीं करता कोई ईश्वर नहीं तुम्हें तो क्यों नाम लू तो सूफी फकीर ने कहा फिर भोजन न कर सकोगे और कहानी कहती तभी अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ी कि अरे पागल मैं इस आदमी को सत्तर साल से भोजन दे रहा हूं और उसने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया और तू एक ही दिन में शर्त लगाने लगा तूने इसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया ये भूखा बूढ़ा भोजन भी तूने ने शर्त बंदी से भोजन में भी शर्त लगा दी प्रेम की कोई शर्त होती तुझे अनुग्रहित होना चाहिए कि ये तेरा निमंत्रण स्वीकार किया अनुग्रह तो दूर रहा तू इस पर शर्त थोपने लगा तुझसे तो ये बूढ़ा बेहतर है ये भूखा रहने को राजी लेकिन अपने उसूल के खिलाफ जाने को राजी नहीं और जिसको मैं सत्तर साल से भोजन करा रहा हूं तो एक दिन उसे भोजन नहीं करा सकता है। फकीर उस बूढ़े के चरणों पर गिर पड़ा कहा भोजन करें मेरी भूल थी धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती परमात्मा बेसर थे उसकी कृपा और करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती उसकी करुणा उसका स्वभाव है विश मिल्लाहिर रहमान रहीम यह उसका स्वभाव है रमजान होना रहमान होना रहीम होना तुम्हारा सवाल नहीं है यह उसका स्वभाव है गुलाब का फूल गुलाब की गंध देगा और जूही का फूल जूही की गंध देगा जूही का फूल इसकी फिक्र नहीं करता कि पास से जो निकल रहा है वो पात्र है या नहीं सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी आस्तिक के लिए भी और नास्तिक के लिए भी साधु के लिए भी असाधु के लिए भी वो सूरज का लक्षण है वो कुछ शर्त नहीं करता कि नास्तिक के लिए अंधेरा रहेगा और आस्तिक के लिए दिन हो जाएगा परमात्मा का स्वभाव है करुणा इस्लाम की यह बहुत बड़ी अनुभूति है मोहम्मद का ये मनुष्य के विकास में गहरा अनुदान है सदा से हमने ऐसा सोचा है हमारे कर्मों के फल के अनुसार उपलब्धि होती है ये अगर ठीक से समझो तो अहंकार की ही घोषणा मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा अगर बुरे कर्म करूंगा तो पाप मिलेगा अच्छे कर्म करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा जोर मैं पर है मैं जो करूंगा कर्ता पर जोर है और इसका ही ये परिणाम हुआ इस जोर का ये अंतिम तार्किक निष्कर्ष हुआ कि जैनों ने ईश्वर को इंकार ही कर दिया ईश्वर की जरूरत ही क्या रही अगर ठीक से समझो तो कर्म के सिद्धांत में ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रह जाती हिंदुओं का दृष्टिकोण इस लिहाज से तर्क विरुद्ध है या तो इस्लाम ठीक है या जैन ठीक है इस्लाम कहता है उसकी करुणा हमारे कृत्य का सवाल नहीं हमने क्या किया इसका हिसाब नहीं उसकी करुणा और जैन कहते हैं हमने जो किया उसका हिसाब है अच्छा किया तो अच्छा बुरा किया तो बुरा अच्छा बोया तो अच्छा काटेंगे बुरा बोया तो बुरा काटेंगे फसल हमारे कर्मों की है इसलिए परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं परमात्मा क्या करेगा जिसने बुरा काम किया है उसको स्वर्ग नहीं भेज सकता और जिसने अच्छा काम किया उसको नर्क नहीं भेज सकता परमात्मा निहायत गैर जरूरी हो जाता है और हिंदू इन दोनों के बीच में खड़े वो कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं और परमात्मा को भी मानते हैं मेरे हिसाब में या तो जैन तार्किक रूप से ठीक कि कर्म का सिद्धांत सही है तो परमात्मा की कोई जरूरत ना रही या फिर इस्लाम सही है कि अगर कर्म का सिद्धांत सही नहीं है तो ही परमात्मा है जोर बदल गया मैं पर जोर इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे उतना किसी दूसरे धर्म के साधु को नहीं पाओगे स्वाभाविक है वो अहंकार क्योंकि उसकी सारी चिंतना अहंकार केंद्रित है मेरा कृत्य मेरी साधना मेरा उपवास मेरा व्रत मेरी तपश्चर्या सबके बीच में मैं और जितना तुम विनम्र सूफी फकीर को पाओगे उतना विनम्र तुम किसी फकीर को कभी नहीं पाओगे न बौद्धों के फकीर न हिंदुओं के फकीर न जैनों के फकीर किसी को तुम इतना विनम्र नहीं पाओगे जितना सूफी फकीर को कारण अपना तो कुछ भी नहीं है, है तो उसकी करुणा तजल्ली रूए जाना की तजल्ली रूए जाना की सही भाषा में कुदरत की किताब हुन का मैंने यही उनवान रखा है वो दोनों कुहनिया टेके है और चेहरा है हाथों पर वो दोनों कुहनियाँ टेके हैं और चेहरा है हाथों पर कोई देखे तो समझे कि रहल पर कुरान रखा है तेरा हुसन मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है तेरा हुसन मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है तेरी बंदगी तो अलग रही तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है बाद में बांधा है सहरा सरफराजी के लिए जिंदगी दुल्हन बनी है तेरे गाजी के लिए एक ही जुनून है तू हो नजर के सामने ऐसा करना चाहिए ऐसे नमाजी के लिए तुझे देखना भी शराब है तुझे देखना भी शराब है तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है जिसके जमाल नास से हुन और शबाब है मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे दावा है आसमानों का तू लाजवाब है तुझे देखना भी शराब है तुझे देखना भी शराब है तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है रिवायत रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और असरमत की रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और अवसरमत की लगा रखा है सीने से तमन्नाए सहादत को तरस कर रह गई है मेरी नजरें तेरी सूरत को तरस कर रह गई है मेरी नजरें तेरी सूरत को उठा दे रुक से पर्दा उठा दे रुख पर्दा ये सरे जीशान हाजिर है ये दिल हाजिर है मैं हाजिर हूँ मेरी जान हाजिर है ये दिल हाजिर है मैं हाजिर हूँ मेरी जान हाजिर है उठा दे रुख पर्दा उठा दे रुखस पर्दा देख मेरी जान हाजिर है उठा दे रुखस पर्दा है मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है सर मेरा हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए उठा दे रुख पर्दा देख मेरी जान हाजिर है मुझे मंजूर है सर मेरा हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए उठा दे रुखस पर्दा उठा दे रुख पर्दा तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है होकर रूपोस होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का हौसला ना कर अपने तू शदाई का हौसला ना कर हौसला ना कर अपने तू शदाई का हम भी, UH, हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में अहराम जुनू हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू हम भी देखेंगे तमाशा तेरी ललाई का हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लेलाई का होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का हौसला पसना कर अपने तू सदाई का हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में अहरा में जुनू हम भी देखेंगे तमाशा तेरी सौदाई का उठा दे रुख से पर्दा उठा दे रुख से पर्दा तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है ए जान मन ए जान मन ए गुल ए जान मन ए गुल बदन ए रूह चमन ए सुल्तान मन ए रहमान मन ए शाहे खूबा ए जान जाना उठा दे रुख से पर्दा उठा दे रुख से पर्दा उठा दे रुख से पर्दा ए जान मन एगुल बदन ए रूह चमन ए सुल्तान मन ए रहमान मन ए शाह खूबा ए जान जाना उठा दे रुख से पर्दा तुझे देखना भी शराब है तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है ए दोस्त ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है जलवा मुझे दिखा जलवा मुझे दिखा कि मेरा दिल उदास है ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, उल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आ, ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आह दामाने इश्क फैला है खैरात के लिए दामाने इश्क फैला है खैरात के लिए बेचैन हूं मैं तेरी मुलाकात के लिए उठा दे रुख से पर्दा तुझे देखना भी शराब है उठा दे रुख से पर्दा तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है इतना सिला इतना सिला तो प्यार का दिल नवाज दे हुसने कर्म से अपने मुझे भी नमाज दे तू मेरे दिल के शौक का परवर है अब आ जा कि मुझे तेरा इंतज़ार है जो खफा न हो तो मैं ये कहूँ जो खफा न हो तो मैं ये कहूँ मेरा इश्क है तेरा आईना जिसे तू समझता है दिलबरी वो मेरी नज़र का शबाब है यही रश्मों राजो न्याज है यही रश्मे राजो न्याज है मैं खता करूँ तू करम करे मैं खता करूं तू कर्म करे न मेरी खता का जवाब है न तेरे कर्म का हिसाब है मैं खता करूं तू कर्म करे न मेरी खता का जवाब है न तेरे कर्म का हिसाब है तुझे देखना भी शराब है तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी शराब है इस्लाम की देनगियों में से एक देनगी है कि न तो मेरे पापों का कोई जवाब और न तेरे कर्म का न तेरे रहम का न तेरी करुणा का मैं लाजवाब हूं गलतियां करने में और तू लाजवाब है क्षमा कर देने में इसलिए पश्चाताप का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। क्या पीछे लौट कर देखना क्या की गई भूलों को बार बार सोचना विचारना सच तो यह है कि जिन भूलों को तुम बार बार पछताते हो पछताने के कारण और उनको मजबूत कर लेते हो क्योंकि जितनी तुम अपने चित्त में पुनरुक्ति करते हो उतने ही तुम आत्म सम्मोहित होते चले जाते हो तुम फिर फिर वही करोगे लाख तय करो कि अब क्रोध ना करूंगा और जितना तुम कह तय करोगे कि क्रोध ना करूंगा उतना ही क्रोध तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे तय करने में अहंकार बैठा है और अहंकार ही क्रोध का कारण है जरा इस रहस्य को समझने की कोशिश करना क्रोध करता कौन है तुम नहीं करते हो अहंकार अहंकार क्रुद्ध हो जाता है और अहंकार ही पश्चाताप करता है और अहंकार ही कहता है ये मैंने क्या कर लिया और क्यों कहता है अहंकार इसलिए कहता है कि जब पीछे से तुम सोचते हो कि मैंने ये क्या किया लोग क्या कहेंगे मेरी प्रतिष्ठा थी एक प्रतिमा थी खंडित हो गई अब तक लोग कहते थे कि मैं कितना शांत अब तक लोग कहते थे मैं कितना विनम्र अब क्या कहते होंगे ये मैंने क्या कर लिया जरा सी बात थी मैंने क्यों इतनी सी बात के लिए इतना उपद्रव मचा दिया अब तुम अहंकार को फिर से खड़ा कर रहे हो जो गिर गया जो प्रतिमा खंडित हो गई उसको फिर जोड़ रहे हो अब तुम पश्चाताप करोगे तुम क्षमा मांगोगे जैन धर्म में क्षमा मांगने का बड़ा महत्व है परिश्रम पर्व के बाद मिच्छामी दुक्कड़म क्षमा करो और कुछ फर्क पड़ता नहीं वही के वही आदमी वही, वही का वही काम फिर करेंगे हर साल फिर क्षमा मांगेंगे तो पिछली साल की क्षमा का क्या हुआ मांग ली एक दफा बात खत्म हो गई थी फिर दोबारा कैसे भूलें कि अब कहे के लिए क्षमा मांग रहे हो और यह तो तुम हमेशा से कर रहे हो हर साल कर रहे हो यह गोरख धंधा बंद करो भूल करनी भूल करो क्षमा मांगनी क्षमा मांगो मगर दोनों क्यों चला रहे हो लेकिन गहरा राज वो क्षमा मांगना फिर से क्रोध करने का फिर से भूल करने का उपाय यू जैसे कि गंगा में गए स्नान कर लिया पाप धुल गए अब फिर मजे से करो अब क्या है डर अब तो साफ सुथरे पाक होकर आ गए बिल्कुल पाकिस्तानी होकर आ गए गंगा में स्नान करके अब क्या है अब दिल खोल के करो और फिर अगली साल जाके नहा आना अरे गंगा कोई भागी थोड़ी थोड़ी जा रही है और फिर जो बहुत होशियार हैं उन्होंने और और नदियां बना लिया नर्मदा है गोदावरी है गोदा गंगा ही जाना जरूरी है और जो बहुत होशियार है वो कहते हैं दिल चंगा तो कटौती में गंगा अरे कहा जा रहे हो यही घर की कटौती हर हर महादेव यही अपना गंगा हो गई खत्म हो गए रोज अपना सुबह धो लिया दिन भर किया फिर सुबह धो लिया सुमर्थ वक्त जैसे कबीर कह गए तुम भी धर देना अपनी चदरिया ज्यो कित्यू धर दिन छिया क्योंकि रोज रोज तो धोई कठौती में गंगा थी इस्लाम में पश्चाताप के लिए जगह नहीं क्योंकि पश्चाताप भी अहंकार है पश्चाताप अहंकार की पुनर्स्थापना और जिस अहंकार से क्रोध हुआ पाप हुआ उसकी पुनर्स्थापना कर रहे हो उसको फिर सजावट दे रहे हो फिर उसको इंजेक्शन दे रहे हो दवा का कि फिर उसमें बल आ जाए फिर प्राण आ जाए फिर बी विटामिन की गोलियां उसको खिला रहे हो वो और अकड़ के खड़ा हो जाएगा आपकी बार और बड़ा पाप करेगा क्योंकि उसको राज भी हाथ लग गया कि क्षमा मांग ली बात खत्म हो जाती सस्ता नुस्खा एक देहाती पहली दफा एमपी होकर दिल्ली पहुंच गया पार्लियामेंट में सीधा साधा देहाती आदमी और पार्लियामेंट तो हमारी तुम समझ ही लो कि सब छटे हुए पागल वहां इकट्ठे सुदृश्य देख के वो बहुत चौंका उसकी समझ में ही ना आया कि पार्लियामेंट में आया है किसी सर्कस में आ गया कि किसी पागलखाने में आ गए और एक और मजे की बात कि हर कोई उसे हुद्दा हुद्दी करे कोई भी धक्का मार दे और धक्का मार के कहे सॉरी ये भी मजा है जो भी धक्का मारे कोई उसके पैर पर पे पैर रख दे और कह दे सारी यह भी एक मजा है बस बात खत्म फिर उसने भी देखा था और एक चाटा एक एमपी को लगाया और कहा सारी जो देखो वही धक्का मार रहा है और बस इतनी कहना पड़ता मामला खत्म फिर कुछ आगे बात चलती नहीं फिर धक्का मारने को स्वतंत्र तुम जरा अपनी जीवन की शैली को देखो धक्के भी मारे जाते हो क्षमा भी मांगते चले जाते हो और क्षमा मांग के फिर धक्का मारते हो इस सब के पीछे एक कारण है तुमने अपने को कर्ता मान रखा है इस्लाम कहता है कर्ता तो सिर्फ परमात्मा है जो करवा रहा हम कर रहे क्या पश्चाताप क्या पाप क्या पुण्य ऐसा जिसने अपने को समर्पित किया हो वही समझ पाएगा उसकी करुणा को समर्पण में ही उसकी करुणा से संबंध जुड़ जाता है ए पैगंबर लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं कुल हु और वे तुमसे खुदा का हाल पूछते हैं। तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, है। उसे तुम्हारे मानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस पर आस्था करो वो तुम्हारी आस्था पर निर्भर नहीं है न तुम्हारे पुण्यों पर निर्भर है न तुम्हारी प्रार्थनाओं की उसे कोई आवश्यकता है न तुम्हारी स्तुतियों से उसे कुछ प्रयोजन है उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है वह स्वयंभू है न उसका कोई बेटा है और ध्यान रखना मोहम्मद को अंतरवाणी कह रही कि ध्यान रखना न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है यह सदा से है और सदा होगा यह पैदा होने की बात ही मूढ़तापूर्ण है यह धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया उनके दलील देने का कारण क्या होता है दलील का आधार क्या होता है दलील का आधार ये होता है कि कोई भी चीज बिना बनाई नहीं हो सकती किसी ने बनाई होगी यही तो उनकी दलील का आधार होता है इतना विराट अस्तित्व किसी ने जरूर बनाया होगा हो कैसे सकता है इतना जटिल इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का जरूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा नास्तिक कहता है ठीक स्वीकार करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया तुम्हारा ही तर्क है जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा तो और भी जटिल और भी सूक्ष्म उसको किसने बनाया और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती और तुमको कहना पड़ता उसको किसी ने नहीं बनाया अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या जरूरत है तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया तुम बेईमानी कर रहे हो या तो तर्क ना दो ऐसा और तर्क देते तो तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है एक ही परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नजर से देखा है उनके लिए परमात्मा और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नजर से देखा उनके लिए अस्तित्व मगर बात एक ही है अस्तित्व तो वही है चाहे तुम प्रेम की नजर से देखो और चाहे तर्क की नजर से देखो बुद्धि से देखो तो प्रकृति और हृदय से देखो तो परमात्मा न तो ये किसी से पैदा हुआ है और न ये किसी को पैदा करता है उसका कोई बेटा नहीं और न उसकी कोई बराबरी का है क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो कोई बराबरी का कैसे होगा वही है अकेला है एक है कोई दूजा है नहीं तुलना का कोई उपाय नहीं ना उससे कोई छोटा है ना उससे कोई बड़ा है बराबरी का भी कोई नहीं कोई है ही नहीं एक ही वही तुम में व्याप्त है वही मुझ में व्याप्त है वही वृक्षों में ही फूलों में वही चांतारों में बस एक ही मौजूद है इस मौजूद जो है इसको ही जिन्होंने जाना है प्रेम से पहचाना है इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने इसे परमात्मा कहकर पुकारा है विशिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले पहल नाम लेता हूं अल्लाह का जो रहमान है रहीम है महा करुणावान है जो करुणा का ही दूसरा नाम है कुल हो अहद ए पैगंबर तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं लोग सावधान इस भ्रांति में मत पड़ जाना अल्लाहु समद और वे तुमसे हाल भी पूछेंगे खुदा का क्योंकि कहेंगे तुम बेटे हो इसलिए खुदा का हाल दो तो तुम उनसे कहना अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, है लम लित वलम युलद वलम इकल्लू कुफवन अहद उसे किसी से कोई गरज नहीं वह आप काम है उसकी कोई आकांक्षा नहीं तो गरज कैसे होगी वह आकांक्षाओं के पार है उसे कुछ पाना नहीं वह परम तृप्त है न उसका कोई बेटा है न वह किसी से पैदा हुआ है और न उसकी कोई बराबरी का है क्योंकि वह एक है दूसरा है ही नहीं छोटा सा सूत्र है सीधी सादी भाषा में कहा गया है मगर समझने चलो तो जीवन के बहुत से रहस्य खोलेगा कुरान को पढ़ने के लिए बड़ा सीधा साधा हृदय चाहिए मोहम्मद जैसा आज इतना